प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति उपासना जिज्ञासा प्राणोपासना को ज्ञानोपासना कहें तो क्या आपत्ति है समाधान प्राणोपासना की चर्चा जहां आती है वहां प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ होता है हिरण्यगर्भ के साथ अपनी अहमता को मिलाकर उपासना होती है यह अहम ग्रहोपासना है इसका फल हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति है ज्ञानोपासना में ज्ञान की भावना की जाती है अहम ब्रह्मास्मि की भावना की जाती है विचार पूर्वक अनुभूति नहीं है मात्र भावना की जा रही है इसीलिए यह उपासना है अतः प्राणोपासना और ज्ञानोपासना में अंतर समझना चाहिए जिज्ञासा गीता के बारहवें अध्याय में सगुण और निर्गुण के उपासकों में से किसे श्रेष्ठ बताना भगवान को अभिष्ट है समाधान गीता में साधना के दो ही मार्ग बताए हैं एक कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग कर्मयोगी सगुण साकार परमेश्वर की उपासना करता है और ज्ञान योगी अक्षर ब्रह्म अर्थात निर्गुण निराकार की दोनों उपासक हैं यहाँ अर्जुन का प्रश्न इस प्रकार का है जैसे कोई बालक अपनी माता से पूछे कि आप मुझसे ज़्यादा प्रेम करती हैं या पिताजी से तब माता क्या जवाब देगी यही कहेगी बेटा मैं तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ और तुम्हारे पिताजी तो मेरी आत्मा ही हैं। उनके विषय में मैं क्या कहूँ ठीक इसी प्रकार यहाँ भगवान का उत्तर है भगवान ने पहले कहा मैया वेश्य मनो माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमा मता सगुण उपासक को युक्ततम अर्थात श्रेष्ठ योगी बताया और आगे अक्षर उपासक के लिए कहा ते प्राप्तवंत मामेव सर्वभूत हितेरता उनके विषय में क्या कहा जाए वे तो मुझे प्राप्त करते ही हैं तब प्रश्न होता है कि जब ऐसा है तो सगुण उपासक को योगवित्तम क्यों कहा इसका जवाब भगवान ने क्या दिया क्लेशोधिक तरस्तेशाँम अव्यक्ता सप्तेत सामान्य सामान साधक के लिए निर्गुण की उपासना अत्यंत कठिन है सगुण की उपासना सरल पड़ती है उसे सभी साधक कर सकते हैं इस सरलता की दृष्टि से ही भगवान ने सगुण उपासक को श्रेष्ठ कहा है जिज्ञासा गीता के बारहवें अध्याय में अक्षरोपासक अध्या की चर्चा है जिसमें कोई गुण या रूप ही नहीं है ऐसे अक्षर ब्रह्म की उपासना किस प्रकार हो सकती है समाधान बात तो ठीक ही है सगुणोपाशक के समान अक्षरों अक्षरोपासक की उपासना का स्वरूप नहीं हो सकता भगवान ने पहले अक्षर का स्वरूप बताया ये त्वक्षर मनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपाचते सर्वत्र गमचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम अक्षर का शब्द से निर्देश नहीं कर सकती वह अव्यक्त है उसका कोई व्यक्त स्वरूप हमारे सामने नहीं है पर एक बात है सर्वत्र गम वह सब जगह है केवल उसे पहचानना पड़ता है यदि कहो बुद्धि से पहचान लेंगे तो यह संभव नहीं क्योंकि वह बुद्धि का विषय नहीं है अचिंत्यम यह सारा जगत उत्पन्न और नष्ट हो रहा है उसमें एक अक्षर तत्व ही ऐसा है जो बदलता नहीं एक रस बना रहता है अक्षर कूटस्थ है कूट कहते हैं माया को उसमें जो सत्ता रूप से स्थित है और अचलम बिना हिले स्थित है तीनों कालों में एक रस रहता है जैसे पर्जे पर अग्नि दिखती है बारिश होती दिखती है परंतु पर्जा न गर्म होता है और न गीला ऐसे अक्षर को पर सन्यासी इस अक्षर की उपासना करते हैं इस उपासना का स्वरूप आगे बताते हैं इंद्रिय और मन के द्वारा ही बाह्य विषयों से संबंध बनता है इसलिए कहा संयमेंद्रिय ग्रामम जब इनकी बहिर्मुखता को रोक देते हैं तो अंदर स्थित अपचर तत्व से संबंध बन जाता है यहाँ से अपचर की उपासना शुरू होती है इसके बाद सन्यासी का अभ्यास बताया सर्वत्र समबुद्ध यह उसे किसी को भी अपने से बाहर नहीं देखना चाहिए वह एक सम आत्म तत्व का उपासक है इसलिए कहीं भी उसकी बुद्धि में विश्रमता नहीं आनी चाहिए बुद्धि को निरंतर एक तत्व में ही स्थित रखना उसका अभ्यास है उसका व्यवहार कैसा होगा तो कहा सर्वभूत हितेरता उसके व्यवहार से किसी को भी कष्ट नहीं होता वह पूर्ण अहिंसक होता है संन्यास संस्कार के समय जल में खड़े होकर प्रतिज्ञा की जाती है अभियम सर्वभूतेभ्यो मतः सर्व सर्वं प्रवर्तते नारद परिभ्राजक उपनिषद संसार के सभी प्राणी मेरे आत्मा है मेरे मन में किसी के प्रति विषमता नहीं आएगी सब मुझसे निर्भय हो जाए ऐसे सन्यासी उपासक का फल भगवान ने बताया कि प्राप्तवंतिमा उस अक्षर ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं जिज्ञासा किस प्रकार के भजन करें कि ईश्वर के नज़दीक रहें समाधान तुम जप ध्यान स्त्रोत्रपाठ देव पूजन किसी भी प्रकार के ईश्वर का भजन कर सकते हो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो मन लगता हो उस प्रकार से भजन करो पर दो बातें समझ कर रखना ईश्वर का भजन ईश्वर के लिए करोगे तो ईश्वर के नजदीक रहोगे और यदि ईश्वर का भजन जगत के लिए करोगे तो जगत के नजदीक रहोगे